विक्रांत फिर कुछ सेकंड तक शांत खड़ा रहा और फिर उसने कहा हम केशव पंडित के आगे हार नहीं मान सकते वो साला जो चीजें अपनी कहानी में बताता है हम उसे रियल लाइफ में करते हैं हमें कुछ भी करके सच्चाई को सामने लाना होगा अगर केशव को वाकई में गलत फंसाया गया है तो फिर हम उसका नाम भी क्लियर करेंगे अगर इसने अपनी बीवी को मारा है तो फिर इस साले को ऐसा पेलूंगा ना कि ये कहानी लिखना भूल जाएगा इसी टाइम अचानक से नैना ने कुछ सोचते हुए कहा अच्छा ऐसा करते हैं कि हम लोग जो सोच रहे हैं उसके बारे में केशव को भी बता देते हैं, फिर देखते हैं कि उसका रिएक्शन कैसा होता है हम्म, विक्रांत से कुछ पल सोचने के बाद कहा ठीक है भले ही वो साला खुद से हमें सच्चाई ना बताए कम से कम उसे बार बार इंटेरोगेट करके तो थका ही सकते हैं फिर सही मौका देख अपना गेम खेल दो क्या पता बात करते करते उसके मुंह से कुछ निकल ही जाए फिर विक्रांत ने अपनी आंखें छोटी करके नैना की तरफ देखते हुए कहा नैना तुम पंडित को इंटेरोगेट करो साले को डराना है इस बार और तुमसे बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता हम्म, चलो ठीक है मैं करती हूँ नैना ने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाते हुए कहा फिर विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा पहला अटैक तुम जाकर करो और पीछे से हम लोग भी आगे काउंटर देने की कोशिश करेंगे अगले तीन दिन तक साले को इंटेरोगेट करते रहेंगे और इतनी सख्ती से करना की वो सब कुछ खुद ही बता डाले वरना हम इसको कातिल साबित कर ही नहीं पाएंगे बहुत शातिर आदमी है। हर्ष अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और उसने फुल जोश में आते हुए कहा, सर हम लोगों ने हेडलेस फीमेल मर्डर केस सॉल्व किया है कोई मामूली केस नहीं था वो ये पंडित हमें थोड़ा ना हरा सकता है बस आप बताइए हमें अब आगे क्या करना है हम पक्का सारी सच्चाई सामने ला कर रहेंगे विक्रांत ने तुरंत ही नैना और अनुष्का की तरफ देखते हुए कहा तुम दोनों जाओ और केशव पंडित के इंटेरोगेट करो टाइट करो साले को, नया दो चार हाथ भी लगाना उसको और अनुष्का तुम उसका रिएक्शन नोट करते रहना ठीक है दोनों ने एक सुर में हामी भरते हुए कहा फिर विक्रांत ने आगे कहा हर्षित तुम जो है ये किरण पंडित के कन्फेशन को चेक करो फिर से मतलब ऐसे सोचो कि अगर तुम खुद केशव पंडित की जगह पर होते और तुम्हे अपनी पत्नी से ये रिकॉर्डिंग करवानी होती तो तुम क्या करवाते ओके हर्षित ने कहा फिर विक्रांत ने हर्ष की तरफ पलटकर देखते हुए कहा हर्ष तुम एक बार फिर से उन सभी लोगों को जाकर मिलो जो केशव पंडित को या उसकी वाइफ को पर्सनली पड़ोसी रिश्तेदार सब से मिलो और जितनी डिटेल इंफॉर्मेशन निकल सके कलेक्ट करके ले आओ कोई भी डिटेल छोड़ना मत सब इम्पोर्टेंट है हमें ये भी पता लगाना है की आखिर केशव ने अपनी पत्नी का मर्डर किया क्यू मैं आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊ इंटेरोगेशन रूम में केशव ने लगभग चिल्लाते हुए कहा मैं भला अपनी वाइफ को क्यों मारूंगा हमारी शादी को दस साल हो चुके थे और हम बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से आप लोग पागल हो गए क्या उसने फिर अपना सिर हिलाकर एक लम्बी सांस छोड़ते हुए मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ कि अपनी पत्नी से उसका कन्फेशन रिकॉर्ड करवा कर उसे मार डालूगा प्लीज आप लोग मेरे ऊपर शक्कर न छोड़कर असली कतल को पकड़ने की कोशिश कीजिए आप लोग स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के है तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है की आप जिसके ऊपर जो चाहें वो आरोप लगा दे डेरोगेशन रूम के बगल में बने हुए मॉनिटरिंग रूम में विक्रांत बैठकर बड़े ध्यान से केशव पंडित की एक्टिविटी को नोटिस कर रहा था ना जाने क्यों जब भी विक्रांत केशव को देखता था तो उसे देखकर काफी अजीब सा फील करता था जबकि केशव का बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल था बिल्कुल शांति से रहता था केशव इतना नॉर्मल बिहेव करता था शायद इसी वजह से विक्रांत को उसका बिहेवियर खटकता था अगर केशव की जगह पर कोई दूसरा आदमी होता जिसकी पत्नी की लाश बिस्तर पर उसके बगल में बरामद होती और फिर उस घबराया के तो लेकिन केशव का बिहेवियर इससे बिल्कुल अलग था वो तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ और चेहरे पर बिना किसी शिकन के बात करता था उसका गुस्सा हसी चौंकना आश्चर्य में पड़ना दुख प्रकट करना सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से और टाइम पर हो रहा था ऐसा लग रहा था जैसे उसने ये सब एक्सप्रेशन देने के लिए काफी रिहर्सल किया था इसी वजह से विक्रांत को केशव के ऊपर संदेह हो रहा था लेकिन दूसरी बात यह भी विक्रांत को बहुत अच्छे से पता थी कि अगर उसे केशव के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिला तो उसे तीन दिन बाद केशव को रिहा करना पड़ेगा फिर चाहे केशव ने अपनी पत्नी का खून किया हो या ना किया हो लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी कि आखिर सच्चाई को सबके सामने लाया कैसे जाए इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जानना था कि के आखिर केशव पंडित ने अपनी पत्नी को मारा क्यों उसका मकसद क्या था शुरू में तो विक्रांत को ये लग रहा था कि हो सकता है कि केशव सीरियल मर्डर केस में मेहता के साथ इन्वॉल्व था और फिर किसी तरह ऐसी ये बात उसकी वाइफ किरण को भी पता चल गई फिर इस वजह ऐसी उसे किरण को मारना पड़ा इस चीज पर उसे तब और ज्यादा यकीन हो गया था जब लोकल पुलिस और किरण के आसपास रहने वाले लोगों ने कन्फर्म किया था कि मौत के एक दो दिन पहले किरण पंडित डिप्रेशन में लग रही थी इसका मतलब ये था कि शायद उसके दिमाग में कुछ चल रहा था लेकिन अब मेहता के अरेस्ट होने के बाद तो सारा मामला ही क्लियर हो गया पंडित तो किसी सीरियल मर्डर केस में इन्वॉल्व ही नहीं था इसका मतलब की कि किरण को ऐसा कुछ पता चलने वाली थ्योरी तो पूरी तरह से गलत साबित हो गई थी तो क्या केशव पंडित के पास अपनी बीवी को मारने का कोई और मकसद भी हो सकता है क्या या कहीं सच में केशव निर्दोष तो नहीं है या कहीं ऐसा तो नहीं कि केशव पंडित के केस में कोई और ही कातिल है इस वक्त इंटेरोगेशन रूम के भीतर नैना केशव के ऊपर पूरा प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही थी विक्रांत के कहने के अनुसार उसने केशव के दो तीन थप्पड़ भी जड़ डाले थे लेकिन केशव अपनी बात से बिल्कुल भी नहीं हटा था वो लगातार खुद को निर्दोष ही बताया जा रहा था विक्रांत मॉनिटरिंग रूम में बैठकर उसे काफी देर तक नोटिस करता रहा अंत में उसे ये यकीन हो गया कि कितना भी उसको डरा धमका दे लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलने वाला है। अंत में विक्रांत को सोचता हुआ अपनी चेयर ऐसी उठ गया और फिर वो मॉनिटरिंग रूम का दरवाजा खोल कर बाहर आ गया वहाँ से बाहर आने के बाद वो धीरे धीरे सीढ़ियों से चढ़ता वो ऊपर ऑफिस की तरफ जाने लगा उस दौरान उसने एक नजर अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी पर भी डाली आधी रात पार हो चुकी थी अगले दिन की शुरुआत भी हो चुकी थी जब से विक्रांत जयपुर आया हुआ है तब से उसे समय का पता ही नहीं चला जिस दिन से वो यहां पहुंचा हुआ है उस दिन से वो सिर्फ केस के काम में ही लगा हुआ है दिन रात बस वो काम में ही लगा रहता है वैसे इतने दिनों में विक्रांत ने अपनी टीम के साथ मिलकर दो केस सोल्व कर लिए थे कम से कम जयपुर पुलिस के अकॉर्डिंग तो उसने दो केस सोल्व कर ही दिए थे अब भले ही विक्रांत को लगता हो कि उसने अभी दूसरा केस पूरी तरह से सॉल्व नहीं किया है वो अभी भी यही मानने में तुला हुआ है कि केशव पंडित ने अपनी पत्नी का खून किया है हम्म, विक्रांत ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा सच में स्पेशल डिटेक्टिव का, का काम करना बहुत मुश्किल होता है इस सिचुएशन में विक्रांत को ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वो खुद के लिए ही मुसीबत खड़ी कर रहा है उसे पता था कि वो बड़ी आसानी से कह सकता है कि किरण पंडित ने सुसाइड किया है और बड़े आराम से अपनी टीम के साथ केस के सॉल्व होने की खुशी मनाता हुआ यहाँ से जा सकता है और सच में सब कुछ क्लियर तो है किरण पंडित के कन्फेशन से साफ क्लियर हो रहा है कि उसने खुद परफेक्ट मर्डर केस को अंजाम देने के लिए सुसाइड किया है। इसमें कोई तनिक भी शक नहीं जाहिर कर सकता कि केशव भी इस केस में इन्वॉल्व है नॉर्मल नियम के अकॉर्डिंग तो अभी विक्रांत को चुपचाप केशव को निर्दोष करार देकर छोड़ देना चाहिए और फिर यह केस भी क्लोज कर देना चाहिए लेकिन जो चुपचाप चला जाए वो विक्रांत कहा विक्रांत की जगह पर अगर कोई और डिटेक्टिव होता तो अब तक पूरा केस रफा दफा करके यहाँ से चला गया होता और केस भी इतना सीधा है कि एक बार अगर इसे क्लोज कर दिया जाए तो फिर दोबारा कोई भी इसमें उंगली करने की कोशिश भी नहीं करेगा